पता नहीं उन्हें क्या हो गया मुझे देखते ही साथ उन्होंने कहा माँ आप सामने आके बैठिए देखते ही साथ आदमी थे औलिया निजामुद्दीन और चिश्ती शरीफ के दरगाह पे लिखे हुए इतनी सुंदर गव्वाली उन्होंने कही अर्थात हम तो समझ रहे थे लेकिन ये अंग्रेज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 लेकिन अपने हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो मुझे पता ये हुआ कि वो इन बिचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते हैं माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं कुछ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 तबले पर वजन जिसे कहते हैं वजन कितना संतुलित था हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था कहा वजन देना है कहा नहीं देना कितना उसका अंदाज बराबर था इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज्यादा महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करते और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है उसके अंदर इच्छाएं भी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 पागल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे रहे रहे काम काम में में लगे लगे और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं जिम्मेदारियां हैं जैसे अपनी बीबी है बच्चे हैं और पहचान वाले दोस्त आदि हैं अरे हमारा किसी से मतलब नहीं हम तो शहीद आदमी हम तो काम करे ऐसे लोग मैंने देखा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 मेरी मां मर गई तो भी आंसू नहीं आए मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं मेरी बीवी मर गई मुझे हठियोगे हो खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा राइट साइडेड आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतरियां निकाल देती है पेट में से मेरा तो घबराहट हो जाती किसी को देखती हूँ बाप रे बा अब क्या होने वाला अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं ये पागलों की तरह उसमें भी लग जाए और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है और सबसे बड़ी बात तो कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होवी से झगड़े हो चीज अच्छी नहीं रहती वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं उनको दूरी से बात करना ठीक है अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जला जगाइए दूर से नहीं तो वो आपको ठिकाने लगा देते और जो दफ्तर में इतना ज्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं कारण ये कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है वो सारा आकर के बीवी पर बिगड़ना उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं <coughs> ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही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 इसको ठीक करे उसको ठीक करें यह अतिशयता जो है इसे छोड़ देना बीचो बीच है अब कोई अगर बहुत ज्यादा ये सोचे कि मैं तो साहब किसी काम का नहीं खासकर गजरिया लोग शराब पीने वाले लोग शराब पीने वाले हमेशा रोते रहेंगे और कहेंगे कि साहब मुझसे दुखी कोई नहीं सब दुनिया इनको देख, देख देख दुखी होती है। अब ऐसे लोग लेफ्ट में चले गए ऐसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं भूत जो अपने को कहता है मैं बड़ा बुरा हूं मैंने बुरे काम किए तो सारे बुरे काम वाले आपके खोपड़ी पे बैठ जाएंगे और जो राइट साइड में बहुत जाते हैं इनको भी एक तरह की भूति पकड़ते हैं और उनको राक्षस कहिए जैसे कि हिटलर ने राक्षस बिठाए थे जर्मन लोगों पर वो राइट साइडेड मूवमेंट की हमसे बढ़ कोई नहीं हम सबसे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 कुंडलिनी का जागरण होता है जो कि शुद्ध इच्छा तो कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती हुई हरे चक्र को पूरी तरह से आलोकित करती हुई आखिर ब्रह्म में आती है और यहाँ पे भेद करके और यहां से बाहर निकलती है। जैसे ही आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी जाती है शुद्धि से शुरू होता है पर आज्ञा पे पहुंचने के साथ हमारे ये जो दोनों संस्था है अंदर इन दोनों चक्रों में विशेष शक्ति है कि ये इन दो संस्थाओं को अंदर की तरफ खींच लें उसका शोषण कर लें, उसको सुखा दे उसके कारण तालू के यहां जगह हो जाती और उसमें से कुंडलिनी बाहर निकल पड़ती अब आत्मा के बारे में हमने सुना है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सच और आनन, आ, चित और आनंद अभी भी अहंकार बहुत ज्यादा है यहाँ बैठा हुआ हा चित और आनंद ये आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सत्य है वो सत्य नहीं जिसे हम सोचते कि ये सत्य है सोच करके जो जाना गया सो सत्य नहीं होता क्योंकि विचार एक भ्रामक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 पर स्वयं ही मनुष्य आकर आप के आपसे कहेगा कि अरे बाप रे ऐसा मेरा आज्ञा पकड़ रहा है क्योंकि जो अहंकार एक बार वह लगता है आनंददायी लगता है हा हा क्या कहने हमको हार पहना है बड़ी हमारी सबने बड़ी वाह वाह करी हमारा जय जयकार हुआ इससे जो आदमी बहुत खुश हो जाता है वो पार होने के बाद उसका सर दुखने लग जाता है जैसा ही उसका अहंकार चढ़ जाएगा अरे बाप इतना सर में दर्द हो रहा है माँ मेरा तो आ गया चढ़ गया तो वो भागता है ऐसी चीजों से जो उसे अहंकार दे वो फिर प्रयत्न करता है कि किस तरह से मैं अपने अहंकार को न बढ़ने दूं ये तो मेरे अंदर जैसे कोई एक बलून बैठ गया है जरा सा कोई अच्छा शब्द कहता फट से चढ़ जाता है मेरे सर में तो वो अपने अहंकार से दूर हट के उसे देखता है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 तरह से तो दुनिया में अमन और चैन हो जाए और शांति आ जाए दुनिया में बहुत से लोग हाथ जोड़ के बात करेंगे मैं क्या कहूं मैं तो आपके चरणों की धूल है और अहंकार इतना बड़ा बोझा सर पे लेकर के और ऐसे इससे बात करेंगे कि मनुष्य सोचेगा क्या हो क्या नम्र मनुष्य लेकिन एक आत्म जानता है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 कि उनका क्या हाल है एक दिन निक्सन साहब के बारे तो तो जब -जब में इसीलिए मैंने कहा तुम्हें समझ आएगा मुझे तो समझ आ गया था लेकिन मैंने कहा यह भी देख ले सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का आप आत्मा के प्रकाश में जागरूक हो हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान हैं आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि यह स्वयंभू है या झूठे क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से जैसे इनकार था कि कुल ब्रीज आने लग जाती और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है आपकी आंखे ही नहीं है तो आप कैसे जानिएगा हाथ में कुल ब्रीज आ रही है <coughs> केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए आज का सहयोग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 कह के अंधेरे में आप कपड़ा धोइए तो कोई नहीं धो सकता तो सर्वप्रथम यह जाना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान जान नहीं सकते आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए चलिए अब यहां पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं है। फिर और कुछ उठा लेंगे इस तरह से एक एक एक एक एक-एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं लेकिन यह बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर मनुष्य ने मानते हैं अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा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 अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है आर्टिफिशियल हम लोग कहते चीनी हिंदी भाई भाई है क्या भाई आज आज एक दूसरे का मुंह नहीं देख पहले सिख लोग और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 प्रकार आप हरेक के बारे में जान सकते हैं और हरेक को ठिकाना लगा सकते हैं माने बुरे मार नहीं अच्छे मार्ग ये जो आपके अंदर नवीन चेतना का आयाम डायमेंशन आ जाता है उस आयाम को पाना ही हमारे उत्क्रांति माने इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य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 कि जो चित्त होता है ऐसे आदमी का या ऐसे इंसान का जिसमें आत्मा का जागरण हो गया वो चित्त समय पर उसी क्षण पे ठहरा रहता है ये नहीं अगली पिछली बात कुछ नहीं सोचता उस क्षण खड़ा है जैसे अब आप मेरे सामने बैठे हैं सब मेरे सामने चित्रवत ठाड़े अब मैं सब आपको देख रही हूं मुझे मालूम आप कौन है कहां बैठे क्या है कभी भी मैं आपको देखूंगी मैं जान जाऊंगी कि आप कहा बैठे थे कौन सी साड़ी पहने थी कौन से कपड़े पहने थे किस ढंग से बैठे थे क्या जैसे कि कोई कैमरा नहीं होता है, है। बिल्कुल ही नहीं देखता है तो आपका जो चित्र है वो जागरूक हो जाने की वजह से अपने ही आप धर्म जागरूक हो जाता है क्यों धर्म है ये चित्त स्वरूप हमारे उधर में पेट में फैला हुआ है क्योंकि चित्त की जागरणा होती है मनुष्य जो चीज देखता है वो चाहे दूसरा ना देखे लेकिन वो देखता भी है जानता भी है और समझता भी है इसके अलावा वो करामाती भी है उसका इलाज भी कर सकता है जब आपके अंदर सारी ये हो सकती हैं विराजमान, तो क्यों ना अपने चित्र को आलोकित कर ले जबकि दीप भी भी है, दिया भी है, दिया और ये चित की फैली हुई आभा भी है इस चित्र के बारे में तो जाने हमने कितने लेक्चर दिए होंगे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 दो चीज है एक ही रुपया के दो चेहरे कभी सुख तो कभी दुख दुख तो कभी सुख उन्हें है क्या तमाशा जब आत्मा की बात होती तो केवल आनंद होता लेकिन जब आपका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 कितने को खरीदी गई कोई ना कोई विचार मनुष्य करेगा किसी भी वस्तु पर पड़े किसी मनुष्य पे पड़े कहीं अपना जहाँ चित्त गया उसका लौटना होता है विचारों में लेकिन ये तो निर्विचार अभिभूत हो के आप देखे जा रहे हैं जैसे आप समझ लीजिए सुंदर सी चीज रखी हुई यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई इसको मैं बस देख रही हूँ इसको बनाने वाले ने जो भी इसमें आनंद डाला है वो मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक झरझर झरझर झरझ बह रहा है संगीत को भी मैं निर्विचार में सुन रही हूं इसमें जो कलाकार आनंद भरने का प्रयत्न कर रहे हैं वो पूरा की पूरा वो सारा निराकार स्वरूप आनंद मेरे अंदर झरझर छ जैसे गंगा में नहा रही हूं तब मनुष्य आनंद में भी भोर रहता है लेकिन वो पागल नहीं हो जाता बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आदमी पार हो जाता तो पागल जैसे रस्ते में बिल्कुल पूरे पूरे होश होश होश में में रहता है। है, जितना होश आत्मसाक्षात्कारी को होता है, उतना किसी को हो ही नहीं वो वो उसको हर चीज़ मालूम है। वो ये जानता है कि कौन सी चीज शुभदायी है और कौन सी अशुभ है क्योंकि फौरन उसको परेशानी हो जाएगी किसी जगह जाकर लगेगा कि कुछ अशुभ हो रहा है यहाँ पे छोड़ दीजिए शुभ अशुभ का विचार ही हमारे अंदर नहीं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 अब एरोप्लेन पकड़ना है अभी एरोप्लेन आया नहीं घर में भगदड़ मच बगदड़ाना देखता ये क्या हो रहा है प्लेन तो देर से आने वाला है यहां से भागते भागते वहां पहुंचे पता हुआ की प्लेन तीन घंटे लेट है बैठे रहे। लेकिन एक आत्म साक्षात् जानता है कि प्लेन लेट है हंसता चलो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 नहीं तो इतने आप शक्तिशाली हैं कि आप खड़े खड़े आप कह दें, तो जो भी चाहे कर सकते हमारे एक शिष्य या बेटे कहिए मुंबई में है वो एक मछली पकड़ने वाले के खानदान की है पढ़े लिखे एक दिन उनकी इच्छा हुई कि दूसरे टापू में जा करके सहयोग पे भाषण दे, उन्होंने खबर भेज दी कि मैं आने वाला हूँ जब समुद्र पे पहुंचे तो देखते क्या है कि सब तरफ से तूफान खड़ा हुआ और अभी बरसात होने वाली है और बादल गरज रहे बिजली चमक रही पता नहीं उनको क्या हुआ खड़े होकर कह दिया खबरदार मेरे जाने तक बरसात वो लोग जो उनके साथ थे बताने लगे कि खड़े होकर कह दिया ये बोट में बैठे जब दूसरी जगह देखा तो सारे बादल छट करके एकदम था ये सही बात मैं तो कुछ कहती भी नहीं अपने बारे में। ये कैमरा जरूर कह देता है मेरे बारे में ये दगाबाज अभी ये गणपति गणपतिपु का फोटो आया भाई मैं अपने बारे में कुछ कहती हूं क्या आपसे कोई मैं हूं करती ये लोग बोलने दीजिए तो इतना बड़ा सूरज यहाँ मेरे हृदय पे अब मैं क्या करूं सबके पास फोटो है हाथ ऐसा किया तो इस पे इतना बड़ा सूरज ऐसे हाथ किया तो यहां से रोशनी निकल कर करके भावसी धारा जाके ओम लिख रही वहा जरमेट में एक गणपति है मातर हॉण करके माँ का श्रृंग करके उस जगह कुछ लोग गए थे विष्णु माया के लिए पूजा के दिन।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 तो कहेगा इसमें आपने कुछ ना गड़बड़ी करके फोटो बनाया इसलिए ये बताना ही थी शक्की झक्की बक्की से कभी भी भिड़ना भी नहीं चाहिए तीन जाति ऐसी है कि उनसे दूर ही रही वो आदत से लाचार इस प्रकार अनेक तरह के फोटो जैसे अभी एक फोटो आया उसमें मेरे अनेक हाथ दिखाई दिए मैंने कहा कैमरा है की तमाशा है हर चीज में मुझे जुटला देता है मैं तो कहती हूँ मैं सर्व सामान्य आप ही के जैसी एक जगह एक छोटे से स्कूल में बैठ करके भाषण दे रहे थे वहां मिया की टाकरी उसका नाम है मैंने कहा यहाँ कोई बड़ा भारी संत हो गया हाँ उनका नाम मिया था हो गया मैंने कहा ठीक है भाषण देते देते मेरे ऊपर सात बार लाइट की वो पर मैंने किसी से बताया नहीं कि लाइट आ रही मैंने कहा आप बस करो बस करो ऐसे में सारा की सारा इस कैमरा ने पकड़ लिया एक बैठे हुए थे शायद पूजा हो रही थी वो हमारे सामने से गुजर गए उनके थ्रू हम कैमरा में है। आए बात सही इस तरह की अनेक बातें होती न थी ये थोड़ा तो कैमरा की बात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 परमात्मा को खोजने वाले लोग हिमालय पे जाते थे और आज आपके घर ही गंगा बह के आई है और अगर आप इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे तो इसका दोष तो नहीं लग सकता इस आनंद की राशि को इस संपत्ति को संपदा को आप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 या क्या कर रहे हैं शराब खाने में बैठे हुए हैं उससे भी कोई भला काम कर रहे होंगे पता नहीं उससे भी और भी भला होंगे ही काम जो आदमी इस तरह से इन चीजों में लुटा रहता है यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण अपना समय बर्बाद हो रहा है और जब मेरे ऊपर बात आती है तो मेरे घर घर घर घर पे पे पे पे मैंने मैंने मैंने कहा कहा कहा आओ मैं मैं बहुत तुम आइए आइए नहीं था कि मैं आप मिलू। घर पे कि आपसे माने ये आप बैठ के ध्यान करिए चार और सहयोगी होंगे आपको देखिए तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले अरे मिलके क्या करना है क्या मिलने वाला है आपको मेरे से मिल?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 डॉक्टर वॉर साहब भी नाराज हो गए कल मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता है तो तो तो ना जाए कि मां तुमने हमें हक दिया नहीं क्या भाई हमसे आप मिली नहीं सबसे संसार में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 सिर्फ मुझे आपको परखना परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे कोई है क्या बगैर परखे तो गुरु लोग तो कुछ नहीं देते थे वो तो उल्टा टांगते थे फिर कुएं में उतारते थे चार पांच मर्तबा नहलाते थे फिर दो चार झापड़ लगाते थे फिर गधे पे बिठाते थे पता नहीं क्या क्या करते थे कर पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए एक साहब को एक गुरु पास भेजा तो उसको खड्ड में गिरा दिया उसकी दोनों टांगे तोड़ डाले उसकी टंगड़िया वो गले में डाल के मेरे पास आ मैंने कहा ये क्या भाई मैं कहें थोड़ी तुम्हारी निंदा करी मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको हर खैरे को भी पार करा देती ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगे तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा कह जाओ वो माँ के पास भाई तुम्हारी टांगे ठीक करेगी मैं नहीं करने वाला अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टांगे अब मत जाना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 आनंद में लुट जाता जिसको नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है परमात्मा कोई आपके चरण छूके नहीं कहेगा कि साहब आप सहजोग में आ जाइए आपको हम पार करा देते अब तो यह भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए नहीं तो लोग आते ही भगवान नहीं तो लोग यहाँ आएंगे नहीं जब तक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 जैसे कि कहा है रामदास जातीचे इसको चाहिए जिसमें जान है मूर्खों का मूढ़ों का, का अहंकारियों का ये कार्य नहीं है सहजो ये समझ लेना चाहिए आप लोग आए हैं सरांखों पर पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में बेकार समय बर्बाद मत करे पहले एक दो महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से मात कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है कोई पैसा नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा आपकी बीमारियां भाग जाएंगी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 अगले वक्त जितने आज आप यहाँ बैठे हुए हैं सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहाँ बैठे तो मैं आप सबको वंदना करू एक माँ की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले लीजिए हमारे लिए हमारा सब व्यर्थ है अगर आपके अंदर ये चीज नहीं आई तो हमारा भी जीवन व्यर्थ आज कोई प्रश्न वश्न पूछे नहीं शायद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 लेकिन उनको कहीं जाने का था जल्दी में कल भी जैसा भी दे दो उसी से वो मर गए तो बुद्ध ने गोश्त नहीं खाया ऐसा जो लोग कहते हैं ये गलत बात है ये नहीं मैं कहती कि सहजोग में सबको गोश्त खाना ही है लेकिन नानक साहब खाते थे तो क्या वो इन पाखंडी लोगों से बत्थर थे जो कि गोश्त नहीं खाते मनुष्य की जान खाते हैं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 उन्होंने तो कहा कि तू मार अपने गुरु को भी मार तू अगर वह अधर्मी है तू तो इस तरह की जो अपने दिमागी जमा बना रखे कि साहब अहिंसा माने खटमलों को बचाना तो एक साहब कह लगे कि मां जब तक आप लोगों को यह नहीं कहेंगी कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए तब तक सहयोग नहीं चलेगा मैंने कहा कल लोग आके कहेंगे कि खटमल को बचाइये तो भी मैं करू और देवी के लिए अगर आप कहें कि वेजिटेरियन हो जाए तो रक्त बीच का रक्त कौन पिएगा आप लोग और उस भैसासुर को कौन मारेगा आप लोग अहिंसा का झंडा लेने वाले सबसे बड़े अहिंसक होते हैं मैंने तो अधिकतर ऐसे ही देखे हैं गांधी आश्रम में मैं भी बहुत साल रह चुकी है और मैं जानती हूं वहां के लोग तो ऐसे कि उनको आप उंगली भी नहीं लगा सकते एकदम आग आग की तरह गुस्से ले लो इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं न रखी और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सी बीमारियां इसलिए हो जाती है कि आप ये जानवर खाते हो जानवर खाते उनकी बात अपने देश में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 लेकिन अंग्रेजों से मैं कहती हूँ कि तुम लोग वेजिटेरियन हो जाए क्योंकि बड़े आत लोग हैं सब पे जबरदस्ती करते हैं ये थोड़े वेजिटेरियन हो जाए तो अच्छा या सभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता ही नहीं वेजिटेबल जहाँ बैंगन आपको पचास रुपए शेर मिलता है क्या और ये सोचना चाहिए कुछ कुछ ऐसे देश है जहाँ बिल्कुल भी सब्जी नहीं जैसे की ग्रीन लैंड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 ये सब पक्के वेजिटेरियंस है पक्के लहसुन प्याज भी नहीं खाते और ये महेश के जो शिष्य उनको अगर लहसुन दिखा दिए तो नाचने लग जाते ऐसे ऐसे वो लहसुन से डरते हैं साहब लींबू दिखा दिए तो गए जो सब्जी से डरते हैं ऐसी सब्जी खाने की क्या जरूरत का काम अपने मसल्स बनानी चाहिए इसका मतलब नहीं कि सब पहलवान हो जाए फिर वही संतुलन की बात संतुलन पे रहिए आपने देखा होगा कहना नहीं चाहिए लेकिन आर्य समाज के बिल्कुल शाकाहारी लोग होते हैं लेकिन क्या गुस्सा तेज होता है बाप रे बाप। और उनमें से आर्य समाजों में से अगर कोई बुढ़ा हो गया तो वो इतने बोलते हैं समझ भी नहीं आता क्या बोले जा रहे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे इतनी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है अंदर। ये कहां से एनर्जी आती है घास खा खा करके कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है पर इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप ही खाइए ये मेरा मतलब नहीं है संतुलन होना चाहिए खान पीन विचार में हमारा पूरा समय कुछ ना कुछ तरीके से हमने बना रखा है ब्राह्मणों का तरीका है कि भाई तुम ये नहीं खाओ तुम वो नहीं खाओ मैं सब खाऊंगा जो गोष्ठ खाने वाला तू गोष मत खा तेरा पैसा बचेगा ना वो मुझको दे सीधा इंसान तू ऐसा कर हफ्ते में चार दिन का उपास कर ले भगवान के नाम पर एक दिन शिव जी का एक दिन विष्णु जी का एक दिन गुरु जी का एक दिन देवी चार दिन उपास हो गए पैसे बच गए चल मुझे चढ़ा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 तो फिर कृष्ण की बात आई कि किसको मारती तो कभी का मार डाला है है है मैंने पर उससे भी बढ़ के बाद साइंस की की बताती वो वो खोपड़ी में में जल्दी आती कृष्ण बातें समझ आई ये है कि जब आप छोटे प्राणियों का माउस खाते हैं तो उनके शरीर में जो माउस है उसकी कहना चाहिए उसके जो मसल्स है वो हमारे मसल्स के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 तो पेट में जो आपकी मेद है यानी फैट है उसको कन्वर्ट करके ब्रेन में जाता है तो आप कही पेट को मार रहे हैं ब्रेन के लिए उसी प्रकार जब किसी जानवर की असल अपने संबंध में आते हैं तो सारी सृष्टि को अगर आप एक सृष्टि समझे और सारे विराट के शरीर को एक शरीर समझे तो उसी शरीर में संक्रमण होता है और उनको हायर लाइफ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 जो शक्तिशाली होता है वो अपने गौरव में खड़ा देता है हमारे आप कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ ये तो पता नहीं कैसे नई नई बातें सबने सिखा दी और मनुष्य उसी रास्ते पर चल पड़ा गांधी जी कहते कहते कि निर्बलों की क्या हिंसा है निर्बल क्या हिंसा करें? करे तो कहते थे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 इसको कैसे खाऊं और जिसको मारना था गुस्सा चाहे तो दो दो झापड़ मार गुस्सा तो निकल जाता है झापड़ा का तो मुझे लाइए शांत चित्त होना चाहिए मैं ये नहीं कि नहीं वो भी बड़े गुस्से हो सकतेरियन सकते। जो कहते हैं कि वेजिटेबल खाने से हम बहुत गाय जैसे हो जाते तो वो सींग वाली भैंस जैसी दिखाई दी मुझे कभी भी नहीं दिखाई ये 40 साल से मैं देख रही हूँ और उम्र तो मेरी बहुत ज्यादा है मुझे कहीं नहीं दिखाई दी इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं खान पीन पे इतना चित्र दूसरी जो नशीली चीज है वो हमारी चेतना के विरोध में बैठती है तो नशीली चीज नहीं लेनी चाहिए पर मैं नहीं नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे और मैं ये कि के बाद आप छोड़ देते सब चीज का प्रत्यक्ष करना चाहिए फिर मैं कहती हूँ अपने दिमागी जमाखर से मत सोचे प्रत्येक चीज का आप प्रत्यक्ष करें आज सिर्फ ऐसा ही हाथ करने से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा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 तो गुरुओं का तरीका ही है कि जो अब ये ये फॉरेनर्स आएंगे उनको कहेंगे वेजिटेरियन हो जाओ। ये, हमें बताया गया स्विट्जरलैंड में में 6000 पाउंड लिए गए और सब लोग होटल रहे और उनसे कहा, कहा गया कि देखो भाई तुमको एकदम वेजिटेरियन होना है और तुम्हारे मसल्स जरा से ढीले पड़ने चाहिए तभी तुम हवा में उड़ सकते हो हवा में उड़ा रहे ये लोग छे छह हजार रूपए खर्च करके छ हजार पाउंड एक पाँ माने पाउंडीबन पंद्रह सोलह रुपए पहुंचे बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मेनू बनाया था कि दिन तक आलू उबाल कर जो पानी होता वो पानी पीने का पानी प्राशन माने जैसे उसके बाद में आलू का छिलका खाने का एक दिन और आखिरी दिन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 ऐसी बेवकूफी की बातें मैं आपको नहीं बताने वाले